श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीस्कंध अथकाशोध्याय मनंतरादि काल विभाग का वर्णन मैत्रेवाच चरम सद्शेषाण अनेको संयुत सदा परमाणु स विज्ञे निलाम क्य भ्रमो यत श्री मैत्रेजी कहते हैं विदुर्जे पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है उसे परमाणु कहते हैं इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है सत्यव पदार्थस्य स्वरूपस्थित कैवल्यम परमहान विशेषो निरंतर यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता समुदाय तथा समग्र रूप का नाम परम महान है इस समय उसमें न तो प्रलयादि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का ध्यान होता है और न वस्तु भेद की ही कल्पना होती है एवं कालोप्य निक्ष्मे सप्तम संस्थान भुक् भगवान अव्यक्तो व्यक्त भू विभू साधुश्रेष्ठ इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को आदि में समर्थ भगवान काल की भी और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है सकाल परमाणु जो भुंगते परमाणुताम सतो विशेष भुग्यस्तु सकाल परमो महान जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है और जो सृष्टि से लेकर प्रलय प्रणंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है वह परम महान है अरुर्द्यो परमाणु त्रया स्मृत जालार कर रश्मत खमेवाणु पतनगात दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अलुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य के किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है काल सत्रुटी स्मृत सदभाव सुधुल स्मृत ऐसे तीन त्रथऋणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं इससे सौ गुणा काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है निवेश त्रया क्षण क्षणान पंच विधुकाष्ठाम लभुता दस पंच तीन लव को एक निमेश और तीन निमेश को एक क्षण कहते हैं पांच क्षण की एक काष्ठा होती है और पंद्रह काष्ठा का एक लघु लघु निवय समाता दस पंच द्वे हे दुहूर्त प्रहर षड्याम सप्तवान पंद्रह लघु की एक नालिका दंड कही जाती है दो नालिका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्र की दोनों संधियों के दो मुहूर्तों को छोड़कर छह या सात का एक प्रहर होता है यह या याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है द्वादशार्थ पलोन्मा चतुर्भे चतुर छिद्रम जावृ छह पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जल आ सके और चार माह सोने की चार अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए जितने समय में एक प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए वह बर्तन जल में डूब जाए इतने समय को एक नाड़िका कहते हैं या चार चार मृत्याम हनि युभे पक्ष पंच दसादे शुक्ल चार चार प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और पंद्रह दिन रात का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का माना गया है तय समुचयो बास पितृणाम तदहर दौता ऋतु षयनम दक्षिणम चोत्तरम निवीन इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है दो मास का एक ऋतु और छह मास का एक अयन होता है अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से दो प्रकार के हैं अचा चाहने द्वाद स्मृत संवत्सर शतम ऋणाम परमायुर्निम ये दोनों एन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में वे वर्ष या बारह मास कहे जाते हैं ऐसे सौ वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है ग्रह क्षतारा चक्रस्थ परमन आदिना जगत संवत्सरावसादे न पर्यत्या निमिषो चंद्रमा आदि ग्रह अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता कालस्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में द्वादश राशि रूप संपूर्ण भुवन कोष की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं संवत्सर परिवत्सर इलावत्सर एवं अनुवत्सरोत्सरश्च विधुर प्रभासते सूर्य बृहस्पति सवन चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर परिवस्सर इरावत्सर अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है यति मुधोशक्तियांसो भ्रमा दिविधावूत भेद कालाखेया गुणमयम कृतुरी इन पांच प्रकार के वर्षों की की करने वाले भगवान सूर्य सूर्य तुम समर्पित करके पूजा करो देव में से तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से मुख करते हैं ये पुरुषों को मोहिनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं विद्रुवाच पितृदेव मनुष्याण आयो परमिदम स्मृतम परेशा गतिमाचक्ष कल्पा बहिर्विदह विदुर जी ने कहा मुनिवर आपने देवता पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए भगवान वेद काल भगवतो गतिम भगवत नरोम विस्तम चक्षते नक्षुषाम आप भगवान काल की रीति भली भांति जानते हैं क्योंकि ज्ञानी लोग अपने योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं मैत्र द्वापरम चलिशेती चतुर्युगम दिव्य सवधान निरूपित मैत्री जी ने कहा विदुष जी सत्युग त्रेता द्वापर और कलि ये चार युग अपनी संध्या और संध्याशों के सहित देवताओं के बारह सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं ऐसा बतलाया गया है कृतादेशो चतरी त्रेद इस सहस्त्रि शतादिचारों युगों में क्रमशः चार तीन दो और एक सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने सौ वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं पुटयुग पुटनोट अर्थात सतयुग में चार हजार दिव्य वर्ष युग के और 800 संध्या एवं संध्यांश के इस प्रकार 4800 सौ वर्ष होते हैं इसी प्रकार तेता में तीन हजार छह सौ द्वापर में दो हजार चार सौ और कलयुग में एक हजार दो सौ दिव्य वर्ष होते हैं मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है अतः देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्ष के बराबर हुआ इस प्रकार मानवीय मान से कलयुग में तिर हजार चार लाख बत्तीस हजार वर्ष हुए तथा इससे दूसरे द्वापर में तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में होते हैं संध्यांशंतरे काल सत संख्य तमेवाहुग्धर्मोते युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांस इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेद्ताओं ने युग कहा है प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है धर्मचतुष्पा मनुजान कृते समर्तते स एवांडे स्वधर्मेरा व्यति वर्धता सत्युग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है त्रिलोक्यायुग साहस बहिरा ब्रह्मणो दिन तबत्यव प्यारे विदुर जी त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगत कर्ता ब्रह्मा जी सहन करते हैं निवाह निशावशान आरब्धो लोक कल्पोन वर्तते यवदि भगवतो मनो नुंज चतुर्दश उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है उसका क्रम जब तक जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है उस एक कल्प में चौदह मनु हो जाते हैं सम सम कालम मनु काल मनुभुंग साधिका हेक सप्तमी मंत्रो मनस्तारिषेसुरा प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगी से कुछ अधिक काल इकहत्तर हजार छह बटे चौदह चतुर्युग तक अपना अधिकार भोगता है प्रत्येक मनुवंतर में भिन्न भिन्न मनवंसी राजा लोग सप्तरसी देवगण इंद्र और उनके अनुयायी गंथर्वादी साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं ंदि सर्गो ब्रह्मास्त्र लोक्यवर्तन त्रिय देवा संभव यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है मनमंतरेशु भगवान बिभ्रत सत्व मन्वादिद विश्व अवत्योदित पौरुष इस मनवंतरो में भगवान शत्रुगुण का आश्रय ले अपनी मनो आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं तमो मात्रुपादा प्रति संधविक्रम काले ग आस्ते तो दिना कालक्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने श्रेष्ठ रचना रूप पौरुष की स्थग को स्थगित करके निश्चेष भाव से स्थित हो जाते हैं तमेवान्विधि तेलो का पूरा निवृत्ता जाम निर्मुक्ता शिभाषकर उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है जब सूर्य और चंद्रमादि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भुआ स्व तीनों लोग उन्हें ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं त्रिलोक्याम तो दह्यमान याम सत्या संकर्ष नग्नाम या महरलोका जनम भृग्वादय दिशाता उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुणेश्वरगण महरलोक से जनलोक को चले जाते हैं ताव त्रिभुवन हम सद्य कल्पांत सिंधव हम इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपने उछलती हुई ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं अंत सीथ लीला आस्ते नो हरि योग निद्रा निवीलाक्ष तब उस जल के भीतर भगवान श्रेष्ठाई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं एवं विधे रहो रात्रि कालगत अपक्षित परमायुर्वतम इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की परमायु भी बीते हुई सी दिखाई देती है यदमायुशस्त्र परार्थम अभिधीये प्रवर्तते पूर्व पार्धोपक्रांतोपरोदार्धस््रो नाम महानभो कलो यद्द्र श्रह्मेती ब्रह्मा जी के आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है दूसरा चल रहा है पूर्व पूर्वपरार्ध के आरंभ में ब्रह्मा ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं ते कल्पो भूतं पद्म अभी चक्षते ये नासी रोक सरोह अयम तो कथित कल्पोद्वितीय भारत वाराहित विख्यातो हो यो हरि उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे कल्प कहते हैं इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था विदुर्जे इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्थ का आरंभ आरंभक बताया जाता है यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया है था कालो कालोम द्विपराधाख्योश उपचर्य से अव्यात अनादे जगता कालें परमापरार्धर नैवेश प्रभुर्भुम न ईश्वरो धाम मानना यदपराध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्रीहरि का एक निमेश माना जाता है यह परमाणु से लेकर द्विपराध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्रीहरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है विकार सहित युक्त आंडकोशो बृल पंचाश्कोटिवृत दशोत्तराधिक प्रविष्ट परमाणुत लक्ष्यतेर्गता शांडे कॉटिशो चंडनाशय तदाक्षर ब्रह्मण विष्णुर्धम परम साक्षात्ष से महात्म प्रकृति महत्व अहंकार और पंचतन मात्र इन आठ प्रकृतियों के सहित दस इंद्रिया मन और पंचभूत इन सोलह विकारों को मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड को भीतर से पचास करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस दस गुने सात आवरण है उन सबके सहित यह जिनमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियाँ है, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है यथि श्रीमदभागवते महापुराणे पारमस्याम सेतायाकंधे एकादशोध्या